मुझे क्या पता मैं कैसे जानूंगा नंदू ने तपाक से जवाब दिया और फिर उसने आगे कहा उस टाइम जब हम कॉलेज में थे तब फाइनल सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं जाते थे उसने फिर कुछ देर तक विराम लेते हुए आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा तो फाइनल सेमेस्टर में कॉलेज की तरफ से ही स्टूडेंट्स को ऑयल फैक्ट्री से रिफाइनरी में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता था ज्यादातर स्टूडेंट्स यही जामनगर वाली रिफाइनरी में ही अपना इंटर्नशिप पूरा कर लेते थे यहीं से उनका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बन जाता था और फिर जॉब भी लग जाती थी लेकिन केशव ने इंटर्नशिप किया ही नहीं ये मुझे नहीं पता है अच्छा वो किसी ऑयल फैक्ट्री में जॉब कर रहा है नही अभी तो वो राइटर बन गया है विक्रांत ने वो क्राइम फिक्शन नॉवलिस्ट बन गया है लेकिन अभी उतना फेमस नहीं हुआ है वरना तुम्हें भी सब कुछ पता होता राइटर क्राइम नॉवल आप क्यों मजाक कर रहे हैं विक्रांत की बात सुनकर नंदू थोड़ा है तो ये आइडिया बुरा नहीं है अच्छा, अगर मैं अपनी चोरी की कहानी कर उसे पब्लिश करूँ तो मार्केट में अच्छा चलेगा ना क्यों सर पर विक्रांत ने बिना कोई जवाब दिए बस नंदू को अपनी आंखे दिखाकर शांत कर दिया अच्छा विक्रांत सर आप न केशव को पकड़ कर रखिये उसे छोड़ना नहीं अच्छा डेविल केस में कोई भूत वगैरह नहीं था मैं आपको बता रहा हूँ अगर केशव ने ये मर्डर नहीं किया है तो उसका इस केस से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है आपको पता है उसकी जिस डायरी को मनु ने फाड़ा था उसमें क्या था नंदू ने फिर से बेहद उत्सुकता के साथ बोलना शुरू किया क्या अचानक से नंदू ने फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था भूत हर तरह के भूत उसने अपनी डायरी के पन्नों में भूत का स्केच बना रखा था नंदू ने थोड़ा तेज आवाज में बोलते हुए कहा मुझे पता था उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है उसने डायरी में बहुत अजीब अजीब सी चीजें बना रखी थी मतलब आप भी अगर उसको देखते ना तो आपको भी वो बहुत अजीब सा लगता समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ नंदू की बात पूरी होने से पहले ही रूही ने विक्रांत के इशारे पर अपने फोन में मौजूद डेविल्स के स्केचेस को नंदू के हाथों में सौंप दिया ये वही स्केचिज थे जो इन लोगों को किरण पंडित के डॉक्यूमेंट्स के बीच में मिले थे हाँ नंदू ने अपना सिरे लाते हुए कहा यही है इसके सिर में सिंग भी बना हुआ है केशव ने जो बनाया था वो इससे भी ज्यादा डरावना था ये सुनकर विक्रांत और रूही को मानो सांप सुम गया हो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और ऐसा लग रहा था कि शरीर में दौड़ रहा खून ठंडा हो चुका है विक्रांत का शरीर मानो कांपने लगा था अब ऐसा लग रहा था की उस डेविल स्केच से किरण के साथ ही केशव पंडित का भी कनेक्शन है ऐसे में विक्रांत आश्चर्य में पड़े उठा था कहीं ये दोनों पति पत्नी एक साथ इस सीरियल मर्डर केस में इन्वॉल्व तो नहीं है नंदू ने फिर कुछ सोचते हुए गहरी सांस ली और फिर उसने कहा अब मुझे ये बताइए कि ये केशव अपने नॉवल में क्या लिखता है ये दुनिया के जितने महान लोग थे सब मेरे साथ हॉस्टल में ही क्यों रहते थे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल कहते थे कि आज तक हमारे कॉलेज से कभी कोई फेमस आदमी नहीं निकला उनको हमारे बीच हमारे बैच से बड़ी उम्मीद थी और हम लोग उनकी उम्मीद बिल्कुल खड़े उतरे अभी तक तो मुझे लग रहा था कि इस कॉलेज से निकलकर मैं ही अकेला फेमस हुआ हूँ मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि केशव भाई मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड निकलेगा कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा फट्टू आगे चलकर इतना बड़ा काम करेगा आज प्रिंसिपल सर होते तो उनकी आंखें भर आती गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता विकांत ने नंदू की इस बकवास आरोप ज्यादा ध्यान न देते हुए तपाक से उसके सामने एक और सवाल रख दिया अच्छा जिस साल गाजियाबाद द्वारा केस हुआ था उसी साल यहाँ गुजरात में भी दंगे हुए थे न बल्कि उस टाइम शायद दंगे ही चल रहे थे ना जब अप्रैल 2002 में केशव ने मन्नू को मारा था और उसके बाद अगस्त में जाके गाजियाबाद वाला केस शुरू हुआ अच्छा तुम्हे कुछ याद है केशव का उन दंगों से कुछ कनेक्शन था क्या और अगस्त 2002 के टाइम वो कहाँ पर था ये पता है दंगे नंदू ने इस बारे में ध्यान से सोचते हुए कहा उस साल इधर दंगा हुआ था सब बम चल रहा था दंगा फरवरी में शुरू हुआ था और अप्रैल आते आते माहौल ठंडा हो गया था लेकिन मुझे ये सब नहीं पता कि केशव का उससे कुछ कनेक्शन था या नहीं हाँ ये हुआ था कि मन्नू की मौत के बाद हम लोग कुछ दिन के लिए घर चले गए थे हॉस्टल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था और फिर बाद में जब मैं वापस अपना सामान लेने के लिए वहां पहुंचा तब केशव का वहां पर कोई सामान नहीं था नंदू ने फिर कहा उस टाइम दंगे की वजह से भी काफी स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर चले गए थे लेकिन फिर सेमेस्टर एग्जाम होने वाला था तो सब जल्दी वापस भी आ गए थे शायद मई में सब वापस आ गए थे तभी हम लोगों का एग्जाम भी होने वाला था लेकिन केशव कहाँ था हमें कुछ नहीं पता वैसे इस बारे में आपको प्रतीक ज्यादा बता सकता है वो केशव के साथ ज्यादा रहता था इस बारे में आप एक बार उससे बात कर लीजिए यह सुनकर अचानक से विक्रांत थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया ये नंदू को पता नहीं है कि मैंने प्रतीक को मार दिया है लेकिन कल जब वो टैंकर गैरेज में से निकला था तो उसमें प्रतीक के साथ ये भी तो था फिर इसे कैसे नहीं पता कि प्रतीक की मौत जो हो चुकी प्रतीक के शरीर पर कीचड़ वगैरह लगा था इसलिए यह उसे देख नहीं पाया था देख नहीं पाया क्या लेकिन कैसे यार इसके बगल में ही तो था वो या हो सकता है कि इसे प्रतीक को चेक करने का टाइम ही ना मिला हो यह मुझसे भिड़ने में मशगुल रहा हो हम्म विकांत ने विकांत के चेहरे का भाव देखने के बाद शायद नंदू को कुछ समझ में आ चुका था अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ गया प्रतीक प्रतीक वो आ, प्रतीक कुछ नहीं बता रहा है इस टाइम इंस्पेक्टर करण ने अचानक से बीच में बोलते हुए विक्रांत की तरफ से बात को संभाल लिया अगर तुम्हारी ही तरह हर क्रिमिनल हमारे साथ करने लगे तो फिर क्या ही बात है? हमारा काम कितना आसान हो जाएगा नंदू ने चेहरे पर बेहद गंभीरता वाले भाव के साथ अपना सिर हिला दिया उसकी चुप्पी और चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ जाहिर कर रहा था कि उसने ये भाप लिया है कि की पृथ्वी अब मौत हो चुकी है ठीक है अच्छा चलो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू विक्रांत जानता था कि अब नंदू के साथ उसकी बातचीत खत्म हो चुकी है ऐसे में उसने व्हीलचेयर के आर्म रेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा और हाँ जो तुमने कहा था वो मैं याद रखूंगा अगर कभी तुम दोबारा मुझसे मिले और तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो मैं जरूर करूंगा अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा बाकी मेरी कोशिश तुम्हारी मदद उससे होगी या नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता मैं हाँ हाँ बिल्कुल धन्यवाद आपका नंदू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने तुरंत ही थोड़ा नाराज होते हुए सवाल किया विक्रांत सर अच्छा आप मेरी सलाह क्यों नहीं मानते विक्रांत ने नंदू को ध्यान से देखना शुरू कर दिया उसकी आंखों में उसे एक अजीब सी चमक देखने को मिल रही थी फिर नंदू ने बड़े आराम से बोलना शुरू किया ये जो लोग हाई पोजिशन पे बैठे हुए होते हैं ये सब हमेशा खतरे में ही होते मैंने आपकी तरह बहुत से लोगों को देखा है जो बिना मतलब के लोगों के निशाने पर रहते आप इतना रिस्की काम करते हैं आपको सावधानी से रहना चाहिए आगे का सफर मुश्किल भरा हो सकता है आपके लिए भले विक्रांत से सलाह देने के नाम पर यह बात कही थी लेकिन विक्रांत को सलाह से ज्यादा धमकी लग रही थी अच्छा चलो इसके लिए भी तुम्हें थैंक यू विक्रांत नंबर से हिलाकर मुस्कुराते हुए अच्छा, मैं तुमसे भी उम्मीद करता हूँ तुम यहाँ रहते हुए अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करोगे ये कहते हुए विक्रांत ने रूही को व्हील चलाने का इशारा दिया और फिर वो इंटरोग्यूशन रूम ऐसी बाहर निकल गए फिर जैसे ही इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा बंद हुआ तुरंत ही विक्रांत ने इंस्पेक्टर करण को कुछ इंटेरोगेशन देना शुरू कर दिया फिर उसने कहा करण तुम हेडक्वार्टर में बात करके यहाँ पर और ज्यादा फोर्स लगाओ और 24 घंटे इस आरामी पर नजर रखो साला खुली धमकी दे रहा है समझ रहे हो ना तुम